जन्म्य सेन्वयादि तरत चारे स्वभिज स्वरा ते मे ब्रह्म हृदा या आदि कब मुहिजत सुय तेजो जो बारिमृद यथा यमय यगो मृषा धामना स्वन सदा निरस्तुहक सत्यम परम धीमे नारमसर्तन यप्रणशनम प्रणामो दुखशम तम नमी हरि परम <coughs> नम कमलना nama kamalama lindine nama kamalpa da नमस्ते कमल यो ब्रह्मानं विदाति पूर्वं जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरण प्रपद्य ब्रजरस सार सिंधु सर्वस्व श्यामा श्या्या्याम साक्षात्कर्णालाद विशुद्धाधिस्थित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजो भो गोद गो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 काम त्युतपुल तनुरावें स्कंद के तीसरे अध्याय का इक्तीसवां श्लोक पहले भक्ति करो फिर उसका परिणाम अंतःकरण की शुद्धि फिर गुरु कृपा से दिव्य भक्ति मिलेगी उहलादनी शक्ति का सारभूत तत्व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 में भी कृपालु को तीन प्रकार की भक्ति पसंद है वो क्यों और कैसे सब आगे बताएंगे हा तो आप प्रकरण पर आ जाइए जाइये इस परमहंसों के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी की अहितुकी भक्ति हो और अप्रतिहता भक्ति हो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 आपकी तारीफ आप कौन है महाराज मैं मुक्ति हूं काम मुक्ति रूपा गा से कस्माद कस्मादी है यहां कैसे आई है श्री कृष्ण स्मरण देव भव दासी पदम प्रापिता आपके पास श्री कृष्ण भक्ति है ना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 भगा देते हैं मैं कहा जाऊं मुक्ति कहे गोपाल थे तो भगवान ने कहा ब्रजरज उड़ी मस्तक पर तो मुक्ति मुक्त हो जाए तुम ब्रज ब्रज में लोटो हम क्या करें अगर हमारे भक्त नहीं चाहते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 अब सौ बच्चे होने के लिए सौ साल तो चाहिए कम से कम है अमेरिका में एक स्त्री है हमने अखबार में पढ़ा वो चौवालिस साल की है 27 बच्चे हो चुके उसके एक स्त्री के 27 हो चुके अट्ठाइसवा गर्भ में है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 पाद पद्मोध विचर को महामुदा कुर न के चित चतुर्गम तृणोपम तृण के समान छोड़ देते हैं चारों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो ये अहित्व की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 एक गीता के श्लोक को हम रख रहे हैं आपके सामने अन्य चेता सततम वो मरती नित्यशा तस्ह सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना तीन बार एक श्लोक में सततम अनन्या चेता सततम मने सदा निरंतर यो मती नित्य स फिर निरंतर नित्य मान बार बार एक ही शब्द को दोहरा रहे पुनरावती दोष है ये एक ही वाक्य में दो दो बार बोलना नहीं, तीसरी बार भी बोले नित्य युक्त योगिना हाँ। अन्य चेता सतत ये आठवें अध्याय का चौदाहवा श्लोक है अनन्या चिंतन ये जना पर्युपासते निुक्तायुक्ता नित्य सर्वेशु काल अर्जुन सर्वेशु कालेश मनुस्मर युद्ध तमाम सतत युक्ता भजतापूर्वक सततयुक्ता एवम् सततयुक्ताजे जे भक्ताजुपाशते भक्त की परिभाषा की है भागवत ने त्रिभुवन तवे तवेकुंठ स्मृतिरजितात्म सुराधिर्मृग्त न चलत भगवत पदार बिंदाल यह सब्र ग्यारहवें स्कंद के दूसरे अध्याय का तिरपनवा श्लोक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 अपनी मां को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं मद गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशयतिर विचिन्ना यथा गंगा भ सोम तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के में अध्याय का ग्यारहवा श्लोक भक्ति का लक्षण बताया अपनी मां को तो उन्होंने कहा मनोगति रविचिन्ना मन निरंतर और एग्जाम्पल दिया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 ये है अप्रतिहता क्य प्रतिहता ये दोनों बातें हो जाए तो यजात्मा संप्रसीदति, तब सौन काबिक परमहंसो आत्मा का सुख मिलेगा थोड़ा सा इसी के आगे और चलिए सुखदेव परमहस से परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं आपकी बार वो मरना सन्न है ना? एक सप्ताह में उनको मरना पड़ेगा साफ हो चुका है तक्षक काटेगा मरेंगे तो वो पूछ रहे हैं यक्षरो तब्य मत हो जब्यम यब्यम निर्भिप्रभो स्मर्तव्यम भजनी ब्रूही अदर्म प्रथम स्कंद के में अध्याय का अड़तीसवा श्लोक गुरु मेरा तो बस एक हफ्ते का समय है आप जानते ही है? तो हमको बताइए क्या करें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 अध कचरे लोगों से सुनोगे तो सब उल्टा ज्ञान मिलेगा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष से भगवत तत्व का परिज्ञान प्राप्त करो तद विज्ञानार्थम स गुरु मेंवाभिगत छेत समित्रोत्रियम ब्रह्म निष्ठम वेद कहता है मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का बारहवा मंत्र तस्मा गुरु प्रपद देत जिज्ञासु श्रेय उत्तम श्राप दे परे निष्नातम भागवत ग्यारह तीन इक्कीस शब्द ब्रह्म में भी वो पारंगत हो परब्रह्म में भी यानी शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और भगवत प्रेम भी प्राप्त कर चुका हो प्रैक्टिकल मैन भी हो तो श्रोतव्य और स्मर्तव्य स्मरण करना मन से सबसे इंपॉर्टेंट मन से स्मरण करना जितनी भी भक्तियां कहीं भी लिखी हो सब की मूर्धन भक्ति है स्मरण क्यों इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षा ब्रह्म बिंदु का दूसरा मंत्र बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष उपनिषद का पहला मंत्र ये वेद मंत्र भी कह रहा है मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है मन ए वही संसार फिर वेद कह रहा है मन ही संसार है फिर चित्त में वही संसार साठ्यायनी उपनिषद का तीसरा मंत्र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 गुणे सुशक्तम बंधायतमुक्त भागवत तीसरे स्क पच्चीसवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक और मनः परम कारण मनंती ग्यारहवें स्कंद के तेईसवे अध्याय का तैतालीसवां श्लोक और नारद पुराण में भी यह है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 और सारे महापुरुषों की दादी गोपिया वहनो पले पप्रेखे नार्भ भरुदितो क्षण मार्जना दौ गायंती चैन मनुरक्त श्रुको धन्या ब्रजस्त्रीय कुक्रम चित्तया न